आज चौदह जनवरी सन उन्नीस सौ छियासी हम हिंदी रंगमंच के सुप्रसिद्ध कलाकार श्री उत्तम नागर से बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं नागर जी आप लंबे अरसे से कलकत्ता के हिंदी रंगमंच के साथ जुड़े हुए हैं और यह नाट्य शोध संस्थान में हम रंगमंच के साथ जुड़े व्यक्तियों के संबंध में जानकारी एकत्र कर रहे हैं तो आपने पिछले पच्चीस तीस वर्षों में रंगमंच पर जो कुछ भी काम किया आपका जो अनुभव रहा उसके बारे में हम जानना चाहते हैं सबसे पहले आप थोड़ी सी जानकारी हमें अपने जन्म के संबंध में दें आपका जन्म कब कहाँ पर हुआ और आप कैसे रंगमंच के साथ जुड़े मेरा जन्म अपने ननिहाल में अलीगढ़ नवंबर सन उन्नीस सौ मेरा पैतृक निवास स्थान काशी है अब कहने वक्त हो तो रहा है कलकत्ते में मैं वास करने लगा सन उन्नीस से मेट्रिकुलेशन मैंने यहाँ कलकत्ता यूनिवर्सिटी से सन उन्नीस में किया इसके बाद मैं पुर्जा अपने मामा के यहाँ कॉलेज में पढ़ने चला गया ग्यारह महीने कॉलेज में, में पढ़ा उसके बाद घरेलू समस्याओं को लेकर पढ़ाई छूट गई और मैं यहाँ आकर सन चौंतीस में बैंक में नौकरी ग्रहण कर ली अच्छा सन चौंतीस में मैंने कुल 17 साल की उम्र में 18 18 वर्ष 18 वर्ष की उम्र में नौकरी मैंने जॉम कर ली और बराबर बैंक की नौकरी में रहा सन उन्नीस दिसंबर दिसंबर तक प्रतिभा जी मैं, अच्छा। तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोचता था कि मैं इस नाटक लाइन में आऊंगा मुझे बहुत ही घृणा थी इस लाइन से लेकिन संयोग की बात क्यों घृणा क्यों थी घृणा क्यों थी कि उस जमाने में नाटक पर थे जो लोगों के विचार थे पुराने के के लोगों की। तो वैसे विचार मेरे भी थे मैं जब स्कूल में पढ़ता था करते हुए मेरे अपने चाचा स्वर्गीय गणपत रामजय नागर बजरंग परिषद में एक कॉमेडीन आर्टिस्ट थे अच्छा तो मेरा उनके ही प्रति ये भाव हो गया था कि चूंकि मेरे चाचा नाटक में काम करते हैं इसलिए शायद वो अच्छे हैं ये एक मेरा आइडिया था इसलिए मैं उनकी तरफ बहुत अपना झुकाव नहीं रखता था अलग ही अलग रहता था मुझे नाटक से बहुत नफरत सीखी क्योंकि हम उस लाइन को अच्छी नहीं समझते थे तो एक बार बुजुर्ग परिषद में भगत प्रहलाद नाटक करना था चाचा जी ने मुझसे कहा इसलिए तो मैं भगत प्रहलाद का रोल करना है मैं चाची के सामने जाकर रोने लगा चाची से मैंने कहा कि मैं किसी हालत में नहीं जाऊंगा वो मुझे डरा गाकर बजरंग पर छेगा अच्छा वहां डायरेक्टर के सामने खड़ा किया डायरेक्टर ने कहा भाई तुम तो कुछ गाना जानते हो मैंने मन में शपथ ग्रहण कर ली थी लेकिन मैं एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दो अच्छा ये किस समय की कि आपकी उम्र क्या रही होगी तब तो उस वक्त हमारी उम्र होगी 19, 19 उन्होंने कुछ कोई गाना सुना हमको डायरेक्टर ने कहा मैंने कहा मुझे गाना नहीं आता है। एक वो नाटक की किताब खोलकर कहा कि तुम डायलॉग पढ़ो का मैंने बोला वहीं पर मेरी चाचा जी ने मुझे पीटा अच्छा पीटा मुझे रोना आ गया मैंने कसम कहा थी कि मैं यहां बोलूंगा ही नहीं बहुत ही नाराज हो गए वापस घर ले आए घर पर ले आकर उन्होंने पीटा तो ये मेरी प्रवृत्ति नाटक के प्रति उस समय थी पर बैंक में हर एक बैंक में ऐसा हो गया है कि रिक्रिएशन क्लब स्थापित हो गए हैं और साल में एक शौकिया एक नाटक करते हैं बैंक के स्टाफ तो बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रहन रोड में प्रत्यावर्तन नाटक प्रशांत चौधरी का बंगला में होने वाला था हमारे बैंक में और इसका रिहर्सल एक महीने से चल रहा था रिहर्सल उन्नीस सौ अट्ठावन वर्ष के हो गए थे हाँ मैंने इस बीच में आपने इसके पहले बिल्कुल नहीं हाँ। लेकिन बचपन की एक बात और बताता करूँ साथ ही साथ कि बनारस में नागर मंडली के द्वारा था पंचक्रोशी में रामलीला होती थी तो उस रामलीला का संचालन नागर लोग ही करते थे और महाराजा बनारस की तरफ से काफी सहायता आर्थिक और दूसरे दूसरे रूप में भी बराबर मिलती थे तो महाराज बनारस से एक प्रकार से पैटर्न कही उस हमारे रामलीला मंडली के और उस मंडली का ये नियम था कि हो सके तो नागर समाज के ही लड़के उसमें पात्रों का रोल करें अगर कोई नहीं मिलता है तो ब्राह्मण वर्ग के ही कोई लड़के लिए जाए वो पाठ करें और स्त्री पात्र भी उस लड़के ही लोग लड़ते थे हाँ पुरुष की भी करते तो एक बार संजो की बात है कि वो नागर मंडली के संस्थापक मेरे पिताजी के पास आए उस वक्त मेरी उम्र होगी करीब बारह वर्ष की उन्होंने आकर मेरे पिताजी से कहा कि आप लड़के लड़के को हम लोग लक्ष्मण का पाठ के चाहते और हमारे पिताजी भी उस मंडली में चूंकि वो संस्था नागरो की थी तो धनुष्यज्ञ में राजा लोगों को जो पार्ट करना पड़ता था उसमें हमारे पिताजी बराबर पार्ट करते थे तो एक आध बार उन्होंने पहले पहले छोटा रोल को दिया राजा का वो किया परफॉर्मेंस हमारा चाहता अच्छा उस बच्ची सी उम्र में भी तो दूसरे साल सद्धावक लोगों ने मुझे लक्ष्मण करवाया देने के लिए मेरे पिताजी से प्रार्थना की पिताजी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और मुझे लक्ष्मण का रोल दिया ये पंचोषुक क्रोशी की लीला फागुन सुदी द्वीज से और एकादशी तक होती थी तो वो दस दिन, दस दिन वो पंचकुशी की लीला कदमा से शुरू होती थी कदमा भिन रामेश्वर शिवपुर सारंग और कपिलधारा। कपिलधारा में आकर राम विवाह होता था और वहीं अच्छा बस राम विवाह का बस तो लक्ष्मण का जो रोल खासकर धनुषज्ञ के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है तो उन्होंने ये आशा की थी कि हमारे लिए शायद ये रोल वो भूमिका अच्छी तरह से निभाएगा पहली पहली बार इतनी बड़ी भूमिका हमको दी गई सिखाने वाले जो को बहुत प्रमण थे और बड़े प्रेमी स्वयं को उन्होंने पंद्रह दिन के अंदर में तैयार किया धनुष्य में परशुराम लक्ष्मण संवाद जो था मुख्य यही पोषण तो उसमें परशुराम जी भी हमारे जो नागर मंडली के संस्थापक थे वही करते थे बहुत भवक आया थी उनका गला भी बहुत वजनीय और भारी था तो बड़ प्रेम से उन्होंने कहा कि तुम्हारा हमारे साथ रोल है प्रेम से करना धनुष्यज्ञ दिन मैं राम उनका संवाद हुआ परशुराम लक्ष्मी का तुम्हारा महाराजा बनारस भी उस दिन वो धनुष्य देखने आए थे तो उनके यहाँ पैलेस कंट्रोलर जो थे वो भी हमारे नागर थे और रिश्ते में हमारे मामा थे वो मामा भी महाराजा बनारस के साथ में आए थे उनके पास बैठे तो इतनी अच्छी लक्ष्मण की भूमिका हमारे द्वारा प्रदर्शित हुई कि महाराजा बनारस बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने हमारे मामा जो उनके पास बैठे हुए थे जो वहाँ के पैलेस कॉन्ट्रेलर थे उनसे कहा कि ये लड़का कौन है बोले तो रिश्ते में हमारा भांजा लगता है तो बोले हमारे जो महीने भर की रामलीला होती है रामनगर उसमें इस लड़के को उसमें इस लड़के को आप ले आइए लक्ष्मण का रोल हम इसी से करना चाहते हैं। तो हमारे मामा ने कहा कि देखिए ये हमारे नागर की संस्था है और नागर के बच्चे इसी संस्था में काम करते हैं और कहीं नहीं जाएंगे ऐसा हम उनके पिता से कहेंगे उन्होंने हमारे पिता से कहा पिता राजी हैं तो ये हमारा बचपन का ये इस लाइन का इतिहास है तो अब ये अपने बैंक में सन उन्नीस सौ अट्ठावन में जो प्रत्यावर्तन प्रशांत चौधरी के नाटक की रिहर्सल चल रही थी जो हमने पहले कहा तो एक महीने से रिहर्सल चल रही थी और मेरा एक बहुत ही प्रिय मित्र जो तो बंगाली है उसने मुझे कहा कि चलो रिहर्सल में चलो वहाँ जरा मजा आएगा वहाँ आज औरतें पाठ करने के लिए आई है को जरा बहुत नागवार लगा कि औरतें पार्ट करने आती हैं तो मुझे तो मैंने नहीं तो मुझे नहीं आना वो जबरदस्ती पकड़कर मुझे ले नाटक देखकर मैं इतना प्रभावित हुआ इस कला से कि जिसका मैं बयान नहीं कर सकता और दूसरे दिन मैंने निर्देशक जो कि हमारे बंग का ही एक कर्मचारी था उससे मैंने निवेदन किया कि भाई मुझे भी एक रोल कीजिए hmm. चाहे जितना छोटा हो मैं स्टेज पर खड़ा होना चाहता hmm. तो उसी दरमियान एक मेडन स्ट्रीट में बहुत ही पुराना बंगाली क्लब था शिल्पशली जिसमें कि उसके सभापति उस समय में धीरेन्द्र दे थे वो डेजमेंट करवा तो वहाँ भी मैं किसी तरह मेंबर बन गया और वहाँ भी एक नाटक होने वाला था उसमें एक छोटी सी भूमिका एक हिंदुस्तानी दरबार की थी तो वहाँ मुझे सेलेक्ट कर लिया और वहाँ पर चूंकि पहली बार उतरना है वहाँ एक ज़्यादा इज्जत का प्रश्न था मेरे लिए और बैंक में जैसा नाटक होता है बैंक वाले करते हैं उस, उसमें अगर एक बार मैं खड़ा हो जाऊँ तो उस नाटक के लिए मेरी स्टेज पर हिम्मत खुल जाएगी तो मैंने अपने ऑफिस के निदेशक से समर्थ करके किसी तरह इसमें भी दरभान का एक रोल था ठाकुर तो लिया उन्होंने तो हमको दिया और हमने बहुत ही सफलता पो पो उसको रोल को स्टेज के ऊपर निभाया और जो हमारे बैंक के जितने भी दर्शक लोग थे और हमारे कुछ मिस्टर लोग थे उन्होंने ये कहा कि भाई ये मारू नहीं पड़ता था कि तुम पहली बार इस पेज के ऊपर आए मेरे लिए इतनी ही बहुत बड़ी समझता थी मेरी हिम्मत खुड़ गई शिल्प सिर में भी हमने वो दरवान की भूमिका की और उस भूमिका तिरवि भी मेरे नाम की पेपर में निकल कि बहुत सफल जिन्होंने रोल किया निर्देशक थे उस समय स्वर्गीय अमर बरसू उनके घर पर गया उन्होंने मुझे कॉलेज से लगा लिया कि देखो तो तुम्हारा नाम निकला है पेपर में मुझे बड़ी प्रसन्न आई बहुत प्यार किया उसके बाद बराबर शिल्प शिल्प हम काम करते थे, थे और बैंक में भी जितने भी नाटक उसके बाद हुए सब में मुझे भूमिका मिलती रही हर भूमिका में सफलता प्राप्त की अच्छा ये सब नाटक तो ज्यादातर बंगला में होते थे ये सब नाटक बंगला में ही मैं इसके अलावा भारत भारतीय एक अपने बड़ा बाजार की बहुत पुरानी संस्था थी अब उसका नाम नहीं है वहाँ राजेंद्र शर्मा ने निर्देशन देते थे तो मुझे संजोक से कुछ हमारे मित्र लोग वहाँ पर ले गए और वहाँ भी मैंने हिंदी में नाटक करने शुरू किए और पांच सात दस नाटक पूरी सफलता ना के साथ बड़े बड़े बड़ी बड़ी भूमिका मैंने सन की बात होगी ये होगी नागर से लेकर और पैंसठ साठ से लेकर के पैंसठ के बीच बीच बीच में अच्छा। बीच में अच्छा मगर इसी इसी तो आपने इसी में है? हाँ, एक भारत भारती का नाटक हुआ था भूमिजा उसमें वाल्मीकि की भूमिका मुझे दी गई थी तो जिस रोज इस नाटक का प्रदर्शन था शायद महाजाति सदन में था तो वहाँ पर हमारे अनामिका के कलाकार श्री बद्री तिवारी उस प्रदर्शन को देखने आए थे और वाल्मीकि की, की भूमिका देखकर कर वह मेरी भूमिका देख बहुत ही उम्मीद हुए और उन्होंने कहा कि आप चलिए हमारे साथ अनुका जॉइन कीजिए सन इकसठ में अनानका मैंने ज्वाइन की और रविंद्र का घर बाहर नाटक उसके अंदर में मास्टर जी की भूमिका मुझे निदेशक शवानंद द्वारा दी गई अच्छा तो ये आपकी पहली बड़ी भूमिका थी या भूमिका में तो वाल्मीकि की, की भूमिका भी बड़ी ही हाँ, रही होगी तो भारत भारतीय अनामिका थी, थी। मैंने ज्वाइन की सन इकसठ में इकसठ के पहले भारत भारतीय तो ही किया होगा या नहीं होगा ना, नाटक नागर जी पैंसठ तक के बीच में किया होगा ना आपने अनामिका तो एकसठ में ज्वाइन कर लिया अनामिका हाँ। आपने एकसठ के शुरू में ही कर लिया होगा तो था। उस एक के में दो तीन इसके बाद फिर आपने आपने जो पहली बने हैं काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी भूमिका में भी वाल्मिकी की हाँ। रही होगी और आपको कैसा लगा ये भूमिकाएं करके या घर बार में मास्टर साहब की भूमिका करके घर बार में निर्देशक श्यामानंद ने मुझे मास्टर जी की भूमिका करने के लिए चुना मेरा ये स्वभाव है कि मेरे में जो भी कमजोरी होती है वो निर्दक निर्देशक के सामने पहले मैं रख दिया था ताकि वो मुझे समझ ले कि मैं क्या हूं उसके बाद निर्देशक जो भी हुक्म करेगा मैं उसका ईमानदारी से पालन करूंगा ये मैंने श्यामानंद घर बाहर का रियर्सल दो महीना चला होगा मुझे मास्टर जी की भूमिका थी मैं रोज़ रिहर्सल में जाता था रिहर्सल करता था और लगता था कि खाली मैं वहाँ पाठ पढ़ रहा हूँ बस तो एक दिन श्यामानंद जी बहुत ही नाराज़ हुए मुझे वो बहुत डांटा कुछ भी नहीं हो रहा है फालतू समय गवा रहे हैं आप अपना और मेरा मैंने कहीं से चुम जुम्मे उससे ये रोल नहीं हो रहा है आप चाहें तो किसी और को दे सकते हैं लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद वो भूमिका अपने आप मेरे में आत्मसात हो गई और एक रविवार का दिन था मैं जरा घर से ड्रेस वगैरह वैसे ही पहन गया था कि जो मास्टर साहब की भूमिका में पहनने की जरूरत चादर वदर भी ओढ़ के रिहर्सल में गया तो उस रोज मुझे ही फील ये ऐसा हुआ कि शायद मैं मास्टर साहब की भूमिका में आ गया अच्छा और उस रोज़ जो मेरा रिहर्सल श्यामानंद ने देखा तो उस रोज उनको पूर्ण विश्वास हो गया कि नागर इस रोज को सफलतापूर्वक निर्वाह कर ले और हुआ भी ऐसा ही उसका पहला शो न्यू एम्पायर में कलकत्ते में हुआ उसके बाद दिल्ली, दिल्ली में होने वाली थी उसी के अंदर में ये प्रदर्शन जाने वाला था पर वहाँ दिल्ली में भी मेरी भूमिका बहुत ही सफल को अच्छा कुछ रोचक घटनाए महत्वपूर्ण घटना, महत घटना से, से संबंधित कुछ है कुछ याद है इसी प्रस्तुति के संबंध में कोई रोचक में तो ऐसा कुछ नहीं लेकिन जिनके साथ मैंने इस घर बार में काम किया और वो उन लोगों के साथ मुझे दिल्ली जाने का जो शुरु अवसर प्राप्त हुआ उससे मुझे बहुत ही आनंद मिला और मुझे यू हुआ कि मैं कोई बहुत अच्छी संस्था में आकर घुसाऊँ और यहाँ मुझे बहुत सीखने मिलेगा और यहाँ का वातावरण जैसा मैं चाहता हूँ वो सारी मुझे मिलेगा और ये अब तक वैसा है तो मिला है आ, इसमें अच्छा इस, उस वातावरण की क्या खासियत थी आपको जो तब लगी थी और अब भी जो लगती है वो खासियत ऐसी थी कि जितने भी वहां पर सदस्य थे रंग मंच के ऊपर रंग मंच के पीछे या बाहर खासकर सदस्य लोग मुझे इतना स्नेह करते थे कि मुझे ये आशा नहीं थी कि शायद इतना स्नेह मुझे मिलेगा कि नहीं और इतना स्नेह जो दिया तो उसी स्नेह की बदौलत मैं आज तक उस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे ये लगता है कि वहाँ के जितने भी आदमी हैं मेरे वे मेरे में और यही चीज़ है जिसने कि कि मुझे पर प्राण दिया नहीं तो तो ये आपके प्रति विशेष रूप से ऐसा व्यवहार व्यवहार रहता था सामान्यता संस्था संस्था का का ऐसे सब सबके साथ एक जैसा था लेकिन मुझे ये फील होता था कि ज्यादा मुझे बहुत आदर की दृष्टि अच्छा, आप कौन -कौन से, कौन से भारत पहले भारत भारती की बात पूरी कर लीजिए फिर अनामिका के भारत, भारत भारती के लोगों ना, का नाम हमको याद नहीं रह गया अच्छा ठीक है तो अनामिका में आपने सन इकसठ में घर बाहर किया उसके बाद फिर उसके बाद जहाँ तक तो मुझे याद है की इकसठ में ही दिसंबर के महीने में वो आषाढ़ का एक दिन रिवाइव कर रहे थे और उसमें पहले ये बनवारी बनवारी नेमानी मातुल की भूमिका पहले बनवारी लाल नेमानी ने की थी और जिसका प्रदर्शन मैंने देखा और मैंने देखा था मेरे साथ बैठे हुए राजेंद्र शर्मा भारतवा के निर्देशक भी थे तो मातुल की भूमिका जब मैं बनवारी लगनेमाने की स्टेज पर देख रहा था तो मैंने राजेंद्र शर्मा से कहा कि राजेंद्र बाबू देखिए कितनी अच्छी भूमिका वो निभा रहे मातुल की यदि मुझे ये रोल करना पड़े तो शायद मैं नहीं कर सकूँ ये मैं बात है और संयोग की बात यह है कि वही भूमिका सन इकसठ में दिसंबर में बनवारी लाल निमानी नहीं कर सके और श्यामानंद ने मुझे निमंत्रित किया उस भूमिका को निर्वाह दिया और मैंने हिम्मत करके साहस करके ली और 21 दिन के रिहर्सल करने का टाइम मिला था उसके बाद वो मंचस्थ हुआ मातुल की भूमिका मैंने निभाई और बहुत ही सफलतापूर्वक वो निभाई और बनवारीलाल निमानी ने भी आकर मेरी उसके बाद फिर तिरसठ में छपते छपते हुआ हाँ तिरसठ में छपते छपते हुआ छतते छत में मुझे एक बहुत मुख्य भूमिका जो कि खास भूमिका समझी जानी चाहिए वो प्रोफेसर आदित्य विक्रम की मुझे दी गई बहुत ही मेहनत करनी पड़ी बहुत लगन से मैंने काम किया नाराजी उस प्रस्तुति के बारे में आप कुछ और क्योंकि वो अपने ढंग के अनूठी प्रस्तुति थे और चारों दर्शकों को बैठा करके की गई थी तो कुछ उसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से तो बताएं ये जो छपते छपते वो एरिना थिएटर में होने वाला था जिसका कि इसके पहले हम लोगों को कोई भी अनुभव नहीं था तो रिहर्सल के दरमियान श्यामानंद ने कहा कि चारों तरफ से वो खुला हुआ रहेगा बीच में कलाकार लोग अपना अभिनय करेंगे और प्राउंटर कोई नहीं रहेगा मैं तो घबरा गया एक बार कि ये बिना प्राउंटर के सहारा लिए और बीच में खड़ा होना और चारों तरफ दर्शकों से घिरा हुआ रंगमंच कैसे होगा हमने बहुत अफसोस किया कि इसमें है करिए बोले नहीं मुझे तो इसी में करना है आप सबों करना है और तो जब इसका प्रथम मंचन, ना, मंचन होने वाला था शायद हाँ, वो सन चौसठ में हुआ उसके पहले सन तिरसठ में हो चुका था वहाँ कला मंदिर जहाँ बने क्या हमारी बात सुनियो आए थे यहाँ पर एयर कंडीशन मार्केट जहाँ बना है सन उन्नीस सौ चौसठ में हमारी बात सुनिए उसके पहले सन हुआ सौ दिसंबर में तब इस प्रस्तुति को फिर से दोबारा किया गया अच्छा हो सकता है तो आदित्य विक्रम की भूमिका इतनी सफलता पूर्वक मेरे द्वारा निभाई गई कि जितने भी दर्शक लोगों ने उस भूमिका को देखा सभी मुक्त हो और बंगला में भी ये नाटक हो चुका था उसका नाम उस वक्त रखा गया था शेष सौ उसमें वो प्रोफेसर की भूमिका चारू प्रकाश घोष ने निभाई है तो मुझे ये भूमिका जब श्यामानंद ने दी तो मुझे बहुत भय लगा कि चारू प्रकाश घोष ने ये निभाई है मैंने मेरे द्वारा कैसे निभागी तो मैं डरकर उन्हीं के पास चला गया चारू प्रकाश घोष के पास वो रेडियो सप्लाई कंपनी डेडोसी पर है उसी के वो मालिक थे और उनके ऑफिस में जाकर ही मैं उनसे मिला उनसे मैंने अपनी सब परिस्थिति बताई उनका नर्वस मौत और सिंसियरली इस भूमिका जाओ उसके बाद जब रिहर्सल करने बैठा तो कुछ उनकी बातें जो मुझे सुझाई हुई थी, वो मेरे दिमाग में थी और रिहर्सल बातें सामने निकल कर आने लगी जो कि चारों भागों को तो मुझे बताया निदेशक श्यामानंद ने पकड़ लिया उस चीज और उन्होंने कहा कि क्यों नागर जी क्या बात है आज मैंने सच्ची सच्ची बातें उनको बता दी बोले कभी नहीं भूल रहा चारु चारू प्रकाश घोष की हुई को और मैं जो कहता हूं वही आप उन्हीं का कहा माना और वो अपनी मुका बहुत अच्छी तरह निभाई गई और चारु प्रकाश घोष को हम देखने के लिए स्वयं बुला लाए जब पहला प्रदर्शन उन्होंने देखा तब श्यामानंद से कहा कि इस इस आदमी ने प्रोफेसर की की भूमिका के साथ ईमानदारी इतने में सब समझने वाले समझ गए मुझे भी इतनी उनके दिमाग से बहुत खुशी हुई अच्छा एक बात और बताइए तो इसमें जो चारों ओर करके करना होता था उसमें कुछ असविधा नहीं हुई उसमें कैसे संयोजन उसमें था था। जब छः दिन शायद स्टेज रिहर्सल हुआ था छह या पांच दिन तो वो पांच दिन जो स्टेज रिहर्सल उसमें जो हम लोग के भीतर की जो कमजोरी थी रेना थिएटर के बारे में वो सब खत्म हो गई कमजोरिया और प्रदर्शन जिस वक्त हुआ तो अपने चारों तरफ दर्शकों को देखकर कुछ इतना इंस्पिरेशन हमको मिला खासकर कि हमको होश नहीं थी कि हम कहाँ हैं क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं घूम घूमकर गुं चारों तरफ घूमना पड़ता था और यहां तक हम घूमते घूमते गैलरी के पास चले जाते थे कि एकाध बार दर्शक के पैर से मेरा हाथ टकरा गया लेकिन मुझे होश तो इतना चार्मिंग और इतना मैंने कि आनंददायक मुझे लगा कि मैं मस्त हो गया उसके अंदर अच्छा इसके बाद चप्ते चप्ते बाद चक्ते के चक्ते के बाद फिर आपने छप्पे छप्पे के की शायद हुआ। हाँ। शायद हुआ हुआ हुआ बड़ी उस बीच बीच में में में ही क्या दर्पण या बात में हुआ उस और इतना तो हमको याद नहीं है हाँ। कि कौन सा नाटक इसके हाँ, बाद, बाद, बाद हुआ, हुआ। मुख्य नाटकों के जो हाँ। मुझे याद है वो ये, ये शुतर मुरु हुआ उसमें अलग तरह की प्रस्तुति थी उसमें प्रोडक्शन था जो कि पहले कभी हम लोगों ने किया नहीं था तो सब कुछ एक नए तरीके से प्रदर्शित करना था और उसमें अन्य मंत्री की भूमिका मुझे दी गई थी लेकिन उस नाटक में सभी पात्रों ने बहुत ही सफलता से अपना पाठ निभाया और काफी सराहना हुई उस नाटक की आपको क्या लगता है कि इस तरह की प्रस्तुति में भी आ, अच्छे अभिनय के लिए गुंजाइश रहती है जैसा की अनुभव हम लोग बराबर ही किया करते थे और मैंने भाविमा में बहुत कुछ ढक भी दिया जा सकता था तो आपको करके क्या लगा था अच्छे अभिनय का कोई स्कोप था उस अभिन का तो उसको निसंदेह था लेकिन वो स्टाइलाइज्ड प्रोडक्शन हर एक कलाकार वो उस स्तर तक निभा सकता है ये कहना मुश्किल है और निर्देशक भी कहाँ तक जो है सो स्टाइलाइज्ड प्रोडक्शन में निर्देशन देने में सफल सफलीभूत तो हो सकता है ये भी कहना मुश्किल है लेकिन जिस तरह से भी वो श्यामानंद के निर्देशन में प्रस्तुत किया गया तो उसकी काफ़ी सराहना हुई और मुझे याद है कि एक बार रविंद्र सदन में उसका प्रदर्शन हुआ था और श्री खालिद चौधरी ने वो प्रोडक्शन देकर मेरे सामने कहा कि नागर जी आज का जो प्रोडक्शन हुआ है इस स्टेज पर वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है right. हमें उनकी बात पर विश्वास है वो बोले नहीं मैं सच बात दर्शकों ने इस रूप में उस प्रदर्शन को किया अच्छा, आपको करके आनंद मिला था शुक्र उनको तो बहुत आनंद मिला और खासकर वो शपथ ग्रहण समारोह हाँ, कैसे शपथ ग्रहण आप करवाते समारोह में एक विचित्र से आ, मैंने वो शपथ समारोह समारोह शपथ दिलवाई थी वो उसके मेरे डायलॉग को बोलने का ढंगी कुछ बहुत विचित्र था और मेरा वो स्वतः था कैसे था थोड़ी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे मैंने बोला था वो तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह हो रहा था वो विरोधी लाल को राजा जब शपथ दिलाता है सुगोदी लाल बनाकर और उस वक्त शपथ समारोह होता है तो अन्य मंत्री वो शपथ दिलवाता है विरोधी लाल को अब वो सुबोधि लाल हो गया है विरोधी लाल जी उर्फ सुबोधी लाल जी शपथ ग्रहण करें मैं विरोधी लाल और सुबोधि लाल शुद् मुर् साक्षी करके ये शपथ लेता कि मैं आधा वचन से आधा कर्म से महाराज का अनुयायी ही अनुया और कोई रोचक घटना आपको शतुर्मुर्ग के कोई अनुभव कुछ याद है चतुर्मुर्ग में और जिन लोगों ने नहीं किया उनमें से कुछ आपको अच्छा लगा था किसी का काम विशेष रूप से नहीं विशेष रूप से काम तो मुझे राजा की भूमिका का लगा था जो कि श्यामानंद जी ने निभाई थी उस भूमिका ने मुझे बहुत प्रभावित किया था ऐसे सभी पात्रों ने सब... वाला ने उसमें बहुत अच्छा हाँ, बहुत अंशा अच्छा किया, किया था जिसकी कि हम लोगों को आशा नहीं थी और सबसे ज्यादा श्रेय वो गोविंद झुंझुनवाला ने जो के रोल में निभाई उसकी प्रशंसा हुई वो एक अद्भुत रूप से उन्होंने उस भूमिका प्रदर्शित किया अच्छा अनामिका में इसके बाद आपने जिन जिन नाटकों में अभिनय किया उनमें मेरे बच्चे गोदान फिर इधर आकर राजदर्शन कमला अभी सांझ ढले इसके सिवा हमारे प्रमुख भूमिका तो ऐसे तो बहुत कि भूमिका की कबीरा शिव कुमार जोशी का राम राम तो हाँ निर्देशन अच्छा इन पता है हम लोगों को इन सब नाटकों में प्रमुख भूमिकाएं आपने की और बहुत प्रशंसित रही आपने कई निर्देशकों के साथ अनामिका के अंतर्गत ही कई निर्देशकों के साथ आपने काम किया श्यामानंद जान के साथ किया बादल सरकार के साथ किया शिव जोशी के साथ किया रवि दवे शरद सेठ के साथ किया तो इनके बारे में इनके निर्देशन की स्टाइल के बारे में इनके काम के बारे में यदि आप कुछ बता सकें जितने भी निर्देशकों के नाम आपने अभी लिए उनमें मुझे जो सबसे अच्छा निर्देशन लगा वो निसंदेह श्यामानंद जान का ही रहा और उनके बहुत से नाटक जो उन्होंने निर्देशित किए उसमें मैंने मुख्य भूमिकाएं निभाई और पंछी ऐसे आते हैं लेकिन हाँ उसमें मुझे बहुत आनंद आया तो उनके निर्देशन में हमको बहुत ही सुख मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला शिव कुमार जोशी जी निर्देशन में भी आनंद है कोई खास बात आप थोड़ा कर सकते शिव कुमार जोशी की निर्देशन, निर्देशन की स्टाइल कुछ अलग किस्म की है और वो कहिए कही वो, वो रोमेंटिक सिचुएशन जहाँ होते हैं वहाँ पर वो बड़ी सुंदरता से वो उसको प्रस्तुत करते हैं और सिखाते हैं जो कि बहुत ही अच्छा लगता है और उसी तरह उसको आत्मसात करने में भी अच्छा सुख मिलता है ये हमको खूबी शिव कुमार जोशी और बादल सरकार के निर्देशन में राम श्याम राम श्याम जादू किया और एक नाटक में किया शायद नहीं एक ही नाटकों ने एक ही नाटक हाँ हम के साथ तो, तो राम श्याम जदू में राम की भूमिका मैंने उनके निर्देशन में निभाई बहुत ही कठिन भूमिका थी लेकिन उन्होंने इतनी सरलता से निर्देशन देकर और मुझे उत्साहित करके उस भूमिका को सफलतापूर्वक निभाने में उन्होंने उन्होंने निज में बहुत जोड़ दिया और मुझे उनके साथ काम करने में बहुत सुख मिला बहुत ही सरल आदमी है सुलझे हुए आदमी है शांत स्वभाव के हैं बड़े प्रेम से निर्देशन देते हैं बहुत आनंद आया उनके साथ करके अच्छा दादाजी आपने तो गंभीर रूप काम में भी अधिनय किया और उतनी ही सफलतापूर्वक आपने कॉमेडी नाटकों में भी हल्की फुलकी भूमिकाओं में भी जैसे बल्लभपुर हैदू की भूमिका है, राम की भूमिका है या आपने की तो इन दोनों में से आपको व्यक्तिगत रूप से कौन किन किस रूप में अभिनय करके ज्यादा आनंद मिलता था कठिन है <laughs> ये तो कठिन नहीं है लेकिन मजे बात यह है कि जो भी भूमिका जिस तरह की भूमिका मुझे दी गई तो वो जब भूमिका दी जाती थी तो मैं यही सोचता हूँ कि ये एक नए प्रकार की भूमिका मुझे करने का अवसर मिला है और कलाकार को तो इसी में सुख होना चाहिए कि नई नई प्रकार की भूमिका वो करता रहे उसी को कलाकार कहा जाता है और मेरी शुरू से ही ये इच्छा रही कि नए नए भूमिकाएँ हमको करने को मिले ये एक ही तरह की भूमिका सारी जीवन निभाना है जैसे कि कैरेक्टर रोल ही हम निभाते हैं और दूसरा रोल हम नहीं करते हैं उस पर मेरा विश्वास नहीं है और मैंने ऐसे कभी किया भी नहीं कॉमेडी मिले हैं बहुत ही प्रयत्न से बहुत ही मेहनत करके और बड़े प्रेम से उसको किया है और देखने वालों ने उसको भी सराहा है कैरेक्टर रोल किए हैं उसको भी सराहा है विलन रोल तो शायद <laughs> तो कभी करने नहीं पड़े और शायद करने पड़े तो शायद हो सकता है उसको सफल नहीं हो सकता क्यों ऐसी क्या बात है अभी मेरे मन की कमजोरी है ऐसे, ऐसे कोई सिखाने वाला मिल जाए और वो भूमिका मिले और मैं कोशिश करूँ हो सकता है कि उसमें भी निकल जाऊँ लेकिन ये मेरी अंदर की कमजोरी ये है <laughs> मैं महसूस करता हूँ कि विलेन रोल शायद ही मैं अच्छा अच्छा आपने इस लंबे अरसे में आपके कौन कौन सी भूमिकाएं प्रिय रही हैं कि नाटकों में काम करके आपको आनंद मिला सबसे ज़्यादा देखिए भारत भारती में मुझे वाल्मीकि का रोल करके बहुत सुख मिला घर बार में मास्टर साहब का रोल करके बहुत सुख मिला शुदुरमुर्ग में अन्नमंत्री का रोल ने किया लेकिन इतना इतना सुख सुख नहीं नहीं मिला अच्छा, क्या कि सुख इतना नहीं मिला अच्छा है में प्रोफेसर क्या उसमें जो सुख मुझे मिला है वो है और आपने तो बाद में अपना नाम ही रखे अरे क्रम रखा नहीं मैंने वो नाम नहीं रखा था आप उस समय तो की कोई एक पत्रिका देख सकती है उसमें श्री विष्णुकांत शास्त्री ने ही कहा हुआ है इनकी इतनी सफलता सफलतापूर्वक ये भूमिका आदित्य विक्रम की हुई है कि अब से उनको आदित्य विक्रम के नाम से पुकारा जाता है ये पत्रिका मेरे पास रखी है अच्छा और शायद मैंने आपके यहाँ में जो सब और जो कुछ भी मैंने मेरे पास दिया है उसमें शायद वो है। नहीं तो मेरे पास होगी वो अच्छा। नहीं होगा तो मेरे कटिंग अच्छा। कटिंग में अच्छा। कटिंग अच्छा। में अच्छा अच्छा होगी शायद और इसके बाद और इसके बाद पंछी ऐसे आते में भी मुझे बहुत सुख मिला वो अन्ना साहब का करने में वो भी बहुत तो हाँ, तो दर्शकों ने भी उसी तरह से उठ दिया जिस दर्शक मैंने तो मैं कहूंगा की उभर पक्ष को ही आनंद रहता अच्छा और इसके बाद आपने और गोदान में आपने कहा गोदान में जो होली की रोल की उसको मैं क्या कहूँ मुझे बिल्कुल आशा नहीं थी कि मैं उस रोल में सफलता प्राप्त कर सकूँगा उसका कारण ये था कि अनामिका ने उसके पहले के लिए फेस्टिवल किया था कलकत्ते में उसमें बनारस की कोई एक हिंदी संस्था वो गोदान लेकर यहां पर आई थी और उसने अपना गोदान मंचस्थ किया था उसको देखने का सौभाग्य मुझे मिला था क्योंकि ये गोदान उसी बनारस के आसपास के वातावरण की कहानी है तो बनारस वाले जितनी निपुणता से उसको मंचस्थ कर सकते हैं उसी तरह उस से उससे अच्छा माने और दूसरे शहर वाले मंचस्थ कर सकेंगे नहीं ये मुझे विश्वास था। तो जब ये अगला अंश कैसे नंबर चौसठ बी पर